एनोशो ठॉक अजुन चेत गवार नंबर इलेवन मन मिहीन कर लीजिए जब प्यो लागे हाथ मन मिन कर लीजिये जब पिहू लागे हाथ जब पिहू लागे हाथ निच सबसे रहना पछा पछी त्यागी उंच बानी नहीं कहना मान बड़ाई खोय हाक में जीते मिलना गारी को दे जाय चिमा करी चुपके रहना सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने पहले हाथ उठाए शीस पर सबकी याने पलटू सोई सुहागनी हीरा झल माथ पलटू सोई सुहागनी हीरा जलके माथ, ही माथ। मनमीन कर लीजिए जब पे लागे हाथ पानी का को दे प्यास से मुआ मुसाफिर पानी का को दे प्यास से मुआ मुसाफिर मुआ मुसाफिर प्यास ओ लुटिया पास बैठ कुआ की जगत जतन बिनु कौन निकास आगे भोजन धरा थारी में खाता नई भूख भूख के रे सोर मुख माय दिया बाती तेले आगे है नाही जरावे खसम खोया हास खसम को खोजन जावे पलटू डगरा शोध अटकी के पर्ता गिर गिर गरा सुध अटकी पर था गिर गिर पानी का को दे प्यास से मुआ मुसाफिर संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बता संत चरण को छोड़ी के पूजत पूजत भूत बता मुँह पर भूत ही होकर जवाज अंत को वे देव पितर सब झूठे सकल मन की भ्रमना यही भरम में पड़ा लगा है जीवन मरना संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैथाल देई देवा से परम पद के ही ने पावा भैरो दुर्गा शिव बांधी के नर पलटू अंत घसीटी है छोटी धरी धरी काल पलटू अंत घसीटी है छोटी धरीधरी काल संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बता प्यार करना तो बहुत आसान प्रेसी अंत तक उसका निभाना ही कठिन है।, है बहुत आसान ठुकराना किसी को है मुश्किल भूल भी जाना किसी को प्राण दीपक बीच सांसों की हवा में याद की बातें जलाना ही कठिन है प्यार करना तो बहुत आसान प्रेसी अंत तक उसका निभाना ही कठिन है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 अपने कारागृह में डूबे रह जाते हैं अपने अंधेरे में डूबे रह जाते चुनौती नहीं सुनाई पड़ती ऐसा भी नहीं प्रेम के शिखरों से आती आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती ऐसा भी नहीं लेकिन कुछ कठिनाई है उस कठिनाई को समझ लेना जरूरी है प्रेम में जाने से हम रुक रुक जाते हैं क्योंकि प्रेम में जाने का अर्थ मृत्यु में जाना है प्रेम में जाने का अर्थ मिटना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 कौन पत्नी को छोड़कर भाग नहीं जाना चाहता रुके हो यही चमत्कार है कौन बच्चों की झंझट से छूट नहीं जाना चाहता किसी तरह झेल रहे हो यही चमत्कार है बाजार से कौन नहीं उब गया है यह 24 घंटे के उपद्रव से कौन परेशान नहीं है? कौन पागल नहीं हुआ जा रहा है इससे तो कोई भी छूटना चाहता है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 क्योंकि यह त्याग बड़ी तृप्ति देगा तृप्ति अहंकार को ध्यान रहे लोहे की जंजीरें हाथ में पड़ी हो तो आदमी छूटना चाहता है फिर सोने की जंजीरें पड़ जाएं, फिर कौन छूटना चाहता है फिर सोने की जंजीरों पर हीरे जवारात भी जड़े हों फिर तो कौन छूटना चाहता है और लोग आके जंजीरों को जंजीर कहते हो कहते हूं आभूषण और कहते हैं धन्य भाग आपके ऐसे आभूषण हमें कम मिलेंगे तब तो कौन छूटना चाहता है काराग्रह को जब तुम तो महल समझने लगो फिर कौन छूटना चाहता है भोग की जंजीरें लोहे की है बजनी कुरूप जंग खाई हुई उन्हें ढोते ढोते तुम थक गए हो त्याग की जंजीरें हल्की सुंदर है प्यारी है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 भक्त भोग में भी त्याग करता है और त्याग में भी भोग करता है भक्त बड़ी अपूर्व घटना है उपनिषद कहते हैं तेन त्यकते न भूंजी था बड़ा अपूर्व वचन है जिन्होंने त्यागा उन्होंने ही भोगा तेन त्यकते न भूंजी था जिन्होंने त्यागा जिन्होंने छोड़ा उन्हीं ने भोगा। या उन्हीं ने भोग जिन्होंने त्यागा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 भोग मिलता है तो भोग लेता त्याग मिलता तो त्याग लेता परमात्मा जो देता उसे अंगीकार कर लेता क्योंकि भक्त कहता है मैं हूं ही नहीं कौन इंकार करे कौन चुनाव करे भक्त रहता है चुनाव रहितता में भक्त कहता है जो तू देगा वही ठीक यहां तो इतना भी मैं नहीं बचा हूं कि कहूं कि यह ठीक वह ठीक मांग करूं चुनाव करूं शिकायत करूं प्रार्थना करूं इतना भी नहीं बचा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 या तो मैं को निभाओ या प्रेम को निभाओ इन दोनों नावों पर सांस सांस सवार होगे तो बड़ी अड़चन में पड़ोगे और कहीं पहुंचोगे भी नहीं ये दोनों नावें बड़ी विपरीत दिशाओं में जा रही एक पूरब एक पश्चिम इन पर अगर खड़े हुए तो बड़े खिंच जाओगे तन जाओगे बड़ा तनाव पैदा होगा बड़ी चिंता आएगी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 यहां एक ही अनंत अनंत रूपों में नाच रहा है यह रास चल रहा है यहां एक ही स्वर है यहां एक ही अस्तित्व है यहां एक ही गीत है लेकिन मैं हटे तो तत्ण रूपांतरण होता है तुम एक नई दृष्टि को उपलब्ध होते हो दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली सुनी सुनी सांस की सितार पर गीले गीले आंसुओं के तार पर एक गीत सुन रही है जिंदगी एक गीत गा रही है जिंदगी चढ़ रहा है सूर्य उधर चांद इधर ढल रहा झर रही है रात यहां प्रात वहां खिल रहा जी रही है एक सांस एक सांस मर रही बुझ रहा है एक दीप एक दीप जल रहा इसलिए मिले विरह के विहान में एक दिया जला रही है जिंदगी एक विकल मचल रही किंतु कर रहा है कूल बूंद बूंद पर प्रहार इसलिए घृणा विदग्ध प्रीति को एक क्षण हंसा रही है जिंदगी एक क्षण रुला रही है जिंदगी एक दीप के लिए पतंग कोटी मिट रहे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 उतना प्यारा पास दिखाई पड़ने लगेगा यह जो मैं का पर्दा है यह जो मन का पर्दा है यह पर्दा जितना मखमल से मलमल -मल का होने लगे महीन होने लगे उतना ही झलक परमात्मा की दिखाई पड़ने लगेगी मन महीन कर लीजिए जबकि ऊ लागे हाथ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 मगर साधारणतः हम बड़ा मोटा पर्दा डाले हुए लोहे का पर्दा डाले हुए उस पर्दे में ही कैद है और चिल्लाते हैं कि ईश्वर कहां है लोग पूछते हैं ईश्वर कहां है ईश्वर कहा का प्रमाण क्या है और आंख खोलते नहीं और ईश्वर का प्रमाण सब तरफ है उसी उसी का प्रमाण है अगर यहां किसी चीज का कोई प्रमाण है तो सिर्फ ईश्वर का प्रमाण है और तो किसी चीज का कोई प्रमाण नहीं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 ये जो कोलाहल भीतर चल रहा है यह बाजार का कोलाहल है इस कोलाहल को शांत करो इस कोलाहल को जाने दो जैसे ही यह कोलाहल शांत होने लगेगा तुम पाओगे मन महीन होने लगा पलटू कहते मन महीन कर लीजिए जब क्यों लागे हाथ अगर उस परम प्यारे को पाना है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 भगवान को धन्यवाद भी करना चाहे तो किस बात के लिए धन्यवाद दे धन्यवाद जैसा कुछ जाना नहीं ना कोई रंग था न कोई गंध थी जीवन में न कोई संगीत था ना कोई नृत्य था पैरों में कभी घूंगर ही ना बंधे कभी मुक्त हृदय से जीवन का अनुभव भी ना हुआ धन्यवाद किस बात का स्वाद ही ना मिला तो धन्यवाद किस बात का यह भयभीत आदमी उस सब तो मना ना सकेगा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 तभी एक पास के मंदिर में घंटियां बजने लगी उस बाजार की भीड़ में किसको मंदिर की घंटियां सुनाई पड़ती लेकिन उन चलते दो आदमियों में से एक ने कहा सुनते हो कितनी प्यारी घंटियां बज रही उस आदमी ने कहा जरा जोर से कहो क्या कह रहे हो तो उसने जोर से कहा सुनते हो मंदिर की घंटियां कितनी प्यारी लग रही पर उस दूसरे आदमी ने कहा आश्चर्य तुम्हें यहां मंदिर की घंटियां सुनाई पड़ती है इस उपद्रव में इस कोलाहल में यह संभव कैसे हुआ कि तुम्हें मंदिर की घंटियां सुनाई पड़ गई यहां ट्रैफिक का सोरगोल मचा है इतना उपद्रव चल रहा है यहां कहा मंदिर की तुमने सुना कैसे? उस आदमी ने क्या किया पता है? उसने अपने खीसे से एक रुपया निकाला पुराने दिन की बात जब चांदी के सिक्के हुआ करते थे और उसने जोर से सड़क के किनारे पत्थर पर उस रुपये को पटका खना की आवाज हुई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 यही है अस्तित्व यहां तुम्हें तो वही दिख जाता है जो तुम खोज रहे हो तो जिसको रुपए में संगीत मालूम पड़ता है उसे रविशंकर के सितार में रस नहीं आएगा वो कह क्या फिजूल समय खराब कर रहे हो शास्त्रीय संगीत में ले जाओगे तो वो कहेगा कि क्या आ लगा रखी मुल्ला नसरुद्दीन गया था एक बार और जब संगीत काफी देर तक आ, आ करता रहा तो उसकी आंख सांसू गिरने लगी मुला की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 क्योंकि और भी सूक्ष्म होने का उपाय जो अपने को आत्मा से जोड़ लेता उसका काव्य काव्य ही नहीं रह जाता भजन हो जाता उसका नृत्य नर्त, नर्तकी का नृत्य नर्त नहीं रह जाता मीरा का नृत्य हो जाता दोनों में बड़ा फर्क है नर्त की नाचती या तो देर से बंध के नाचती होगी तो तो बहुत कामुक होगा नृत्य तब तुम्हारे भीतर वासना को जगाएगा क्योंकि स्थूल की चोट स्थल पर पड़ती इसलिए पश्चिम में बहुत से नृत्य पैदा हुए आधुनिक वो सिर्फ वासना को जगाते हैं तुम्हारे भीतर पड़ी वासना को प्रज्वलित करते वासना में घी का काम करते कैबरे इत्यादि होटलों में लोग नग्न स्त्रियों को नचार उनकी वासना क्षीण हो गई है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 उसी सीन सुने में परमात्मा भाव या भागवत भाव पैदा होता है जब प्यू लागे हाथ नीचे हो सबसे रहना पछ्छा पच्छी त्याग ऊंच बानी नहीं कहना और जब प्री को हाथ पाने की सच में ही आकांक्षा पैदा हो गई हो तो नीचे है सबसे रहना सबसे नीचे होकर रहना सबसे पीछे होकर रहना आगे की बागदौड़ में मत पड़ना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 यहां वैसाएं भी धार्मिक हो सकती यहां पापी भी धार्मिक हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक का धार्मिक होना बहुत कठिन हो जाता है, कारण उसकी दौड़ ही धर्म के बिल्कुल विपरीत है जीसस कहते हैं जो यहां प्रथम है वो अंतिम हो जाता है मेरे राज्य में और जो अंतिम है वो प्रथम हो जाता तो यहां तो प्रथम राजनीतिज्ञ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 आत्यंतिक रूप से समझ लेने जैसी बात है कि जो अभी कुरान और गीता में पड़ा है वो अभी धर्म में नहीं पहुंचा है जो धर्म में पहुंच गया है वो कुरान गीता से मुक्त हो गया और मजा यह कि जो धर्म में पहुंच गया है वही समझेगा कि कुरान में क्या है और गीता में क्या है और जो अभी धर्म में नहीं पहुंचा है वह लाख सिर के कुरान और गीता को लेकर वो कुछ भी नहीं समझेगा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 तुम उद्विग्न हो जाते हो क्योंकि तुम्हारी बात को गलत कह रहा तुमको गलत कह रहा धर्म की तो बात ही छोड़ दो व्यर्थ की बातों में भी आदमी आग्रहूर्वक होता है ऐसी बातों में भी आग्रहपूर्वक होता है जिनमें कुछ सार नहीं अगर उनमें भी कोई तुम्हारी बात को गलत कहता है तो तुम अच्छा नहीं मानते तुम्हें सुख नहीं होता तुम्हें परेशानी हो जाती तुम्हारी भूल भी कोई बताए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 ऐसा मानू वैसा मानू जहां तक मन है वहां तक द्वंद है वहां हर चीज दो तरह से आती है ईश्वर है या ईश्वर नहीं नास्तिक या आस्तिक जहां तक मन है वहां तक चुनाव है तुम अगर कहो कि मैं आस्तिक हूं तो भी तुम मन के भीतर हो जो आदमी मन के पार चला गया वो कहेगा कि कैसे कहू कि आस्तिक कैसे कहूं नास्तिक क्योंकि परमात्मा हां और ना के पार है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 मैं जानता हूं तुम नहीं जानते मैं जो कहता हूं उसे मान के करो मैं ज्ञानी तुम अज्ञानी ये ऊंची बानी पलटू कहते हैं ना तो पक्ष विपक्ष रखना ना ऊंची बात कहना मान बड़ाई खोए खाक में जीते मिलना गाड़ी कोई दे जाए छिमकारी छिमकी चुपके रहना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 क्योंकि फिर किसका जन वो मैं ही है जो यात्रा करवाता था जो चाहता था मैं रहूं मैं रहू और और रूप में रहूं और और ढंग में रहूं अभी तो बहुत कुछ बाकी रह गया भोगने को उसे भोगना है हर जिंदगी के बाद बाकी रह जाता है उपनिषदों में कथा है याति की वो सौ साल का हुआ उसकी मौत आई वह बड़ा सम्राट था मौत ने आकर उसे कहा अब आप चले वो तो बहुत चौंका उसने कहा यह भी कोई बात हुई अभी तुम्हें तो कुछ भोग ही नहीं पाया थोड़े दिन और मुझे दे दो कई बातें अधूरी रह गई मौत हसी उसने कहा वो कभी पूरी नहीं होंगी लेकिन यती ने कहा एक मौका दो मैं जल्दी पूरी कर लूंगा सौ साल मुझे और दे दो तो मौत ने कहा मुझे किसी को ले जाना तो पड़ेगा तेरे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 मौत ने उसके बेटे को कहा ना समझ इतरे बड़े भाई कोई जाने को राजी नहीं है तू क्यों फंस रहा है उस बेटे ने कहा बड़े भाइयों की बड़ी भाई जाने उनसे पूछ ले आप बड़े भाइयों ने कहा हम क्यों जाएं जब पिता का सौ साल में जीवन का रस पूरा नहीं हुआ तो हम तो भी सत्तर कोई साल ही जिए कोई साठी साल जिया हमारा रस कैसे पूरा हो जाए और जब पिता जाने को तैयार नहीं है तो हम क्यों जाने को तैयार हो अगर जीवन से उनका मोह है तो हमारा भी हमारा तो और भी अधूरा रह गया अभी ये तो हम से कम से कम तीस साल बीस साल ज्यादा जी लिए हम क्यों छोड़ें? हम भी पूरा भोगना चाहते उस छोटे बेटे ने कहा ये देख के कि पिता सौ साल में नहीं भोग पाए मैं सोचता हूं रहने से भी क्या सार है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 जब बाप मरने को तैयार नहीं तो बेटा क्यों मरे और उनकी बात में तर्क है संसार का सीधा गणित है लेकिन दूसरे बेटे की भी बात में बड़ा गणित है वो परमात्मा का गणित है वो ये कहता है कि जब 100 साल में इनका काम पूरा नहीं हुआ तो अब मैं ही और अस्सी साल धक्के क्यों खाऊं ये काम तो पूरा होने वाला नहीं मेरी समझ में आ गया मुझे ले चलो बात खत्म हो गई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 इतनी क्या जल्दबाजी है कई दफे तो ऐसा होता दूसरा गाली देता भी नहीं हो तुम सोचते हो दी कई दफे कोई किसी और बात में तुम सोचते हो मेरे लिए हंस रहा राह के किनारे दो आदमी खड़े हुए खुशफुस करते हैं। तुम सोचते हो अरे मेरी संबंध में बात कर रहे हैं कि जरूर मेरे खिलाफ बात कर रहे होंगे नहीं तो खुशफुस क्यों कर रहे हैं जोर से क्यों नहीं बोलते दी नहीं है गाली मगर तुमने ले ली ऐसे लोग हैं जिनको दी गई गाली नहीं लेते और ऐसे लोग हैं जो नहीं दी गई गाली ले लेते हैं सब तुम पर निर्भर सब तुम्हारा खेल है गाली कोई दे जाए छमा करी चुपके रहना पर बात बड़ी महत्वपूर्ण है पलटू यह कहते हैं कि क्षमा तो कर ही देना मगर क्षमा को भी कहते मत फिरना कि देखो क्षमा कर दिया कि देखो फला आदमी गाली दे गया था बिल्कुल क्षमा कर दिया जरा नहीं लिया ये कहते मत फिरना नहीं तो सब खराब कर लिया बनी बनाई बिगाड़ ली क्योंकि क्षमा कहने की बात नहीं नहीं तो फिर अहंकार आ गया क्षमा के पीछे से आ गया अगर क्षमा कहने लगे कि मैंने क्षमा कर दिया तो कुछ बहुत फर्क ना हुआ पहले अहंकार गाली से विक्षुब्ध हो जाता था अब अहंकार ने नई तरकीब खोज ली अपने को सजाने की अब अहंकार क्या देखो मुझे मुझे देखो लोग गाली दे जाते और मैं क्षमा कर देता चुपके रहना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 जिनके भी देखने की आंखें है उन्हें उस आदमी की तीसरी आंख दिखाई पड़ने लगती पलटू सोई सुहागनी, ऐसे टीके इत्यादि लगाने से सुहाग भर लिया ऐसा मत समझ लेना देखते ना कि जिस स्त्री का विवाह हो जाता वो टीका लगाती सुहाग का प्रतीक है पलटू कहते हैं यह भी क्या सब ऊपर ऊपर का है असली सुहाग तो तभी जब परमात्मा मिले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 जतन बिनु कौन निकास लेकिन जरा सा भी इतना सा यत्न ना कर सका कि डोर को लुटिया में बांध लेता लुटिया से बांध लेता कुएं में लटका देता पानी खींच लेता पी लेता इतना सा जतन करना था जरा सा जतन करना था मुवा मुसाफिर प्यास डोर और लुटिया पास से इस पागल की देखो तो हालत तो मर गया प्यास से जब कुएं पर बैठा था कुए के पाठ पर बैठा था पास में लुटिया थी डोर भी थी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 भूख भूख करे शोर कौन डाले मुखमाही सामने थाली से जिए सोर बहुत मचाता है कि भूख लगी भूख लगी ये क्या चाहता है कोई दूसरा इसके मुंह में डाले और ध्यान रखो भोजन तो कोई दूसरा तुम्हारे मुंह में डाल दे परमात्मा कोई तुम्हारे मुंह में नहीं डाल सकता परमात्मा उधार मिलता ही नहीं स्वयं से ही खोजना पड़ता उतना जतन तो करना ही पड़ता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 ऐसे मौजूद है जैसे तुम्हारे घर में वीणा हो और तुमने कभी उसके तार नहीं छुए थोड़ा अभ्यास करो वीणा के तार पर हाथ थोड़ा सरगम सीखो महासंगीत पैदा हो जाएगा भूख भूख करे सोर कौन डारे मुखमाही आगे भोजन धरा थारी में खाता नाहीं दिया बाती तेल आग है नाही जराबे खसम खोया है पास खसम को खोजन जाबे और वो प्यारा पास ही खोया है और तू इसको दूर खोजने चला जाता कोई चले हिमालय कोई चले मक्का मदीना कोई चले कैलाश खसम खोया है पास वो तेरे बिल्कुल पास बैठा है जरा आंख मोड़ने की बात है वो तेरे हाथ में हाथ दिए बैठा है जरा हाथ को जीवंत करने की बात है खसम को खोजन जावे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 परमात्मा को खोजने दूर जाते हो परमात्मा तुम्हारे अंतरतम में बैठा है लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता परमात्मा सुन भी लेते हैं हम कि खसम खोया है पास खसम को खोजन जावे दिया बाती तेल आगे है नहीं जराबे सुन लेते समझ भी लेते कि परमात्मा पास है लेकिन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 जिसने प्यारे को पा लिया उसके पास बैठोगे तो थोड़ी ना बहुत मस्ती तुम में छाने लगेगी सराबी के पास बैठते हो तो सराबी हो जाते हो सत्संगी के पास बैठोगे तो सत्संगी हो जाओ संत के सानिध्य का इतना ही अर्थ है जो पिए बैठा है जरा उसकी दोस्ती बांधो शायद उसकी दोस्ती से रास्ता साफ होने लगे संत चरण को छोड़ के पूजित भूत बैताल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 जरा देख के चुनना मरे मराए महात्माओं को मत चुन लेना भूत प्रेत ही समझो उनको वो जिंदा है ही नहीं उदास बैठे तुम उनको पूजोगे तुम उदास हो जाओ ऐसी जिंदगी में बहुत दुख था और महात्मा मिल गए दुबले और दो अषाढ़ और मुसीबत हो गई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 लुटेरे भी तुम्हें देख के दया खाएंगे है क्या तुम्हारे पास मैंने सुना है मुल्ला नस् के घर में चोर घुसा तो चोर तो बड़ा संभल के अंदर गया था मुल्ला जल्दी से उठा और लालटन के उसके पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं भी सांस दूंगा चोर बहुत घबराया कि किस तरह का आदमी है कभी और भी चोरी जिंदगी हो गई करते ये लालटन ले के साथ उसने कहा आपका मतलब उसने कहा मतलब बिल्कुल साफ है कि तीस साल से इस मकान में रह रहा रहना मुझे कुछ नहीं मिला अब हो सकता तुम्हारे संग साथ में शायद कुछ मिल जाए तो आधा आधा कर लेंगे तुम्हारे पास है क्या ये घर खाली पड़ा है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 जिनके पास नहीं है वो डरते हैं कि कहीं खो ना जाए और जिनके पास है वो डरते नहीं क्योंकि ये खोता ही नहीं ये तो जितना बांटो उतना बढ़ने वाला धन है जब होता है तो बांटने से बढ़ता है और जब नहीं होता तो खोने का डर लगता ऐसी उल्टी स्थिति है संत चरण को छोड़ी के पूजत भूत बैताल पूजत भूत बैताल मुहे पर भूत ही जो पूजोगे वही हो जाओगे इसलिए जिन चरणों को पकड़ो बहुत बहुत बोध से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 बड़ी हिम्मत का वचन है बड़ी क्रांति का वचन है कहते हैं कि देही देवा से परमपद कहीं भी पाया। किसने कब पाया है देवी देवताओं की पूजा करने से परमपद किसने कब पाया है भैरों दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा तुम्हारे भैरों दुर्गा शिव सब तुम्हें नरक ले जाएंगे क्यों परमात्मा का भरोसा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 अब तो तुम्हें फिर कहीं और वसंत खोजना पड़ेगा बुद्ध पुरुष सदा होते जैसे वसंत सदा आता लेकिन पतझर की पूजा बंद करो जो गया गया अब शिव मौजूद नहीं अब बुद्ध मौजूद नहीं अब मोहम्मद मौजूद नहीं वे गए उनमें जो मौजूद हुआ था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 हजारों को इससे ज्ञान मिला था हम कैसे छोड़ दें तुम ठीक कहते हो तुम गलत भी नहीं कहते मगर जरा गौ। गौर से तो देखो ज्योति उड़ गई अब ज्योति किसी और दिए पर उतरी अब ज्योति किसी मोहम्मद पर उतर गई कि ज्योति किसी जीसस पर उतर गई कि ज्योति किसी कृष्णमूर्ति पर उतर गई कि किसी रमण पर रामकृष्ण पर उतर गई ज्योति अब कहीं और उतर गई है तुम ज्योति की फिक्र करो ज्योति से ज्ञान मिला था दिए से थोड़ी मिला था दिए को पकड़े बैठे रहोगे उससे क्या होगा बुद्ध के वचन को पकड़ के बैठे रहोगे क्या होगा बुद्ध के वचनों में जो सुन ने बोला था वो तो अब वहां नहीं है अब तो शास्त्र रह गया तो सदा जीवित गुरु को खोजो पलटू अंत घसीटे चोटी धरधरी काल संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल और समय रहते हैं जीवन का ठीक उपयोग कर लो कोई संत चरण गहलो परमात्मा का तो तुम्हें पता नहीं है लेकिन कोई परमात्मा जैसा थोड़ा मात्रा में भी परमात्मा जैसा तुम्हें लग जाए तो निसंकोच भाव से उसका साथ गह लो एक बार तुम्हारे जीवन में थोड़ी थोड़ी अनुभूति की झलक आने लगे थोड़ा स्वाद लग जाए तो फिर परमात्मा दूर नहीं परमात्मा बहुत पास है